بددان ವ್ಯಕ್ತಿ کے દ્વારા आसक्त रहित होकर कर्तृद्य बुद्धि से जो कर्म नियमता किया जाता है उसका वह कर्म भी मोक्ष देने वाला होता है इसके विपरीत यदि द्विज नित्य कर्मों को करता भी रहे तो कर्म संन्यास न करने के कारण वह कर्म के से है इसलिए अवदान व्यक्ति को भी चाहिए कि सभी प्रकार के प्रयत्न से कर्मों के आश्रित फल का त्याग कर कर्म करता रहे इससे उसे शीघ्र ही परम पद प्राप्त होता है निष्काम कर्म से व्यक्ति के इस जन्म का तथा पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो जाता है तदंतर चित्त की प्रसन्नता प्राप्त होती है और फिर उसे ब्रह्म का परिज्ञान कर्म युक्त ज्ञान से संमयति योग की प्राप्ति होती है और कर्मयुक्त ज्ञान दोष रहित होता है इसलिए किसी भी आश्त्ररम में रहते हुए सभी प्रकार के प्रयत्नों से भगवान के प्रसमुता के लिए कर्म को करता रहे इससेनशकर्म की प्राप्ति हो जाती है परम ज्ञान को प्राप्त करने के अनंतर उसके प्रभाव से मेशकर्म की सिद्धि कर वह एकाकी ममता तथा शांत व्यक्ति जीवन काल में ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है अर्थात जीवन मुक्त हो जाता है ऐसा व्यक्ति नित्य आनंद स्वरूप स्वतः प्रकाश महेश्वर परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर उसी में लीन हो जाता है इसलिए प्रसन्न चित्त होकर परमेश्वर की संतुष्ट के लिए निरंतर कर्म योग का इससे वह परमेश्वर के उस सनातन पद को प्राप्त करता है इस प्रकार आप लोगों को यह चारों आश्रमों का संपूर्ण श्रेष्ठ क्रम बतलाया इस क्रम का अतिक्रमण करके कोई भी मनुष्य सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता इति श्री धर्मपुराणे खट सहस्रायाम संहितायाम पूर्वभागे अध्यायः इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री पूर्व पुराण संहिता के पूर्व में तीसरा अध्याय समाप्त हुआ चौथा अध्याय सांख्य सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की सृष्टि का क्रम पंचिकरण प्रक्रिया तथा के विविध नामों का निरूपण सूत्र कहा आसनों के संबंध में पूरे विश्व ज्ञान को सुनकर प्रसन्न मन वाले भगवान हसी के इसको नमस्कार करके इस प्रकार का वजन कहा मुदिन बोले भगवन आपने शेष चारों आ समू के विषण सब कुछ बतलाया अब इस समय हमें यह सुनने की इछा है कि इस जविद की सृष्ट कैसे होती है ह प्रशोत्तम यह संसार कहां से उत्पन्न हुआ किसमें विलीन और इन सबका नियमक कौन है? यह सब आप बदलाइए। ऋषियों का वचन सुनकर कुर्म रूप धारण करने वाले तथा सभी भूत प्राणियों की उत्पत्ति और व्यास के स्थान भगवान नारायण गंभीर वारी में बोले। श्रीकृष्ण ने कहा, सर्वत्र चारों ओर मुख वाले महेश्वर प्रकृति से पर अव्यक्त चतुर्व्यूह सनातन अनंत अपमय तथा समस्त जगत के नियंता हैं तत्पश्चात जिसे प्रधान और प्रकीत कहते हैं तथा जो सत असत रूप हैं वही अव्यक्त नित्य कारण हैं गन्ध वाण तथा रस से हीं शब्द स्पर्श से रहित अजर ध्रुव अक्षयी कभी नाश न ना होने वाला नित्य अपनी आत्मा में स्थित संसार का वीज रूप, महाभूत, सनातन, परब्रह्म, सभी प्राणियों की मूर्ति रूप, आत्मा से अधिष्ठित महत्त्व, अनादि, अनंत, अजन्मा, सूक्ष्म, त्रिगुण, उत्पत्ति और पले का स्थान, शाश्वत तथा अविघ्य ब्रह्म ही विश्व में विद्यमान था। उस समय गुणों की साम्य रूप उस पुरुष के आत्म स्वरूप में स्थित होने पर जब तक विश्व की सृष्टि नहीं हो जाती प्राकृत पहले का समय जानना चाहिए यह ब्रह्मा की रात्रि कही गई है और सृष्टि को ब्रह्मा का दिन कहा गया है वास्तव में उसका न दिन होता है और न रात होती है आदि से रहित वह जगत का कारण अव्यक्त अंतरयामी रात्र ईश्वर रात्रि व्यतीत होने पर जाग्रत हुआ परमेश्वर महेश्वर ने प्रकृति एवं पुरुष में शीघ्र ही प्रविष्ट होकर परम योग के द्वारा उनमें शोग गति उत्पन्न किया जैसे वसंत ऋतु की वायु अथवा मद पुरुष इवन इस को शुद्ध करता है वैसे ही वह योग विक्रह योग बल से विविध शरीर धारण करने में समर्थ ईश्वर प्रकृति एवं पुरुष में आपरिष्ट होकर छौव का कारण बनता है हे ब्राह्मण वही परमेश्वर छौव उत्पन्न करने वाला है एवं स्वयं शुद्ध होने वाला है वह परलय एवं सृष्टि करने के कारण प्रधान भी कहलाता है प्रधान पुरातन पुरुष के छुंड होने से प्रधान प्रकृति पुरुष पादक महद बीज का आविर्भाव हुआ इसी कारण से वह महद बीज महान आत्मा मति विन्हा प्रबद्धे ख्याति ईश्वर प्रज्ञा धृति स्मृति तथा समत कहलाता है महत्त्व से se प्राणियों के सृष्टि का ka Adikaran वैकारिक तेजस तथा तामस यह तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ वह अहंकार अभिमान Karta मन्ता Atma Udgal तथा Jeev नामों से कहा गया है उसी अहंकार से सभी प्रवृत्तियां होती हैं अहंकार से पांच महाभूत पृथ्वी जल तेज वायु तथा आकाश पांच तन्मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध सभी इंद्रियां तथा उन इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता उत्पन्न हुए यह संपूर्ण जगत उसी ही उत्पन्न हुआ है अव्यक्त से उत्पन्न मन को प्रथम विकार माना गया है इस प्रकार यह कर्ता एवं भूत को देखने वाला है वैकारिक अहंकार से वैकारिक उत्पन्न हुई है इंद्रियां तेजस हैं और उन इंद्रियों के अधिष्ठाता दस देवता वैकारिक हैं उनमें एक गर्भां इंद्रिय मन अपने गुण के कारण उभयादिक है यह भूत तत्त्वों की सृष्टि है भूतादिकों से ही प्रजा उत्पन्न हुई विकार प्राप्त भूतों ने शब्द तत्त्व को उत्पन्न किया उस शब्द तत्त्व से शब्द लक्ष्� अवकाश स्वरूप आकाश की उत्पत्ति हुई वैकारिक आकाश ने स्पर्श तमात्रा को उत्पन्न किया उससे वायु उत्पन्न हुआ और वायु का गुण स्पर्श कहा गया है विकार प्राप्त वायु ने रूप तमात्रा को उत्पन्न किया वायु से तेज उत्पन्न हुआ और इसका रूप गुण कहा जाता है विकार को प्राप्त हुए तेज ने और उससे फिर जल की उत्पत्ति हुई वह जल इस रस गुण का आधार है विकार को प्राप्त हो रहे जल ने गंध तन्मात्रा को उत्पन्न किया उससे संघात पृथ्वी तत्त्व उत्पन्न हुआ और उसका गुण गंध माना गया है आकाश की शब्द नामक तन्मात्रा है उसने श्पर्श नामक तन्मात्रा को आवृत किया इसलिए वायु शब्द � इसी प्रकार रूप नामक गुण शब्द एवं स्पर्श दो गुणों से अवस्थित है अतः तेज या शब्द स्पर्श तथा रूप इन तीन गुणों वाला है शब्द स्पर्श तथा रूप एवं रस तमाका में प्रविष्ट हुए इसलिए रसात्मक जल को चार गुण शब्द स्पर्श रूप तथा रस से युक्त चाहिए शब्द, स्पर्श, रूप तथा रस ये चार गुण गंध तन्मात्रा में प्रविष्ट हुए इसलिए पंचस्थूल महाभूतों से युक्त पृथ्वी तत्त्व पांच गुणों वाला कहा गया है इसी कारण ये शांत घोर मूढ़ तथा विशेष कहलाते हैं ये परस्पर एक दूसरे में प्रविष्ट होने के कारण आपस में एक दूसरे को धारण किए रहते हैं ये सातों महात्मा महत अहंकार तथा तत्व एक दूसरे के आश्रित होने के कारण बिना संपूर्ण रूप से मिले करने में समर्थ नहीं हो सके पुरुष से अदृष्ट और अव्यक्त से अनुग्रहित होने के कारण महत्वत्व से लेकर विशेष पंचभूत पर्यंत वे सभी तत्व अंड को उत्पन्न करते हैं